भद्रं भद्र कर्णे शुणुया मेवा भद्रम पशे मजजार गुशस्तनुसेसेमदवित जु स्वस्न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्व स्वस्ति नर्क्षो अनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दु शाँति शान्ति शान्ति ही शाति शाति शंकर शंकरचार्य पुनः बादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवतपुनः मोयो मूर्तिभागिने वोम पदव्यादेहाय दक्षिणात नमः ओं शांति शांति शांति शाति अथर्वेदीय्राह्मण्य प्रश्नोपनष के तृतीय प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण के अष्टम कंडिका का विचार हो रहा है अष्टम कंडिका के मूल मूल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं भाष्य तथा टीका का विचार होना है ये बताया जा रहा है कि जो अंतिम दो प्रश्न हैं कथम बाह्यम अभिधत् कथम इति इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अष्टम और नवम ये दो कंडिकाएं हैं कथम बाह्यम अभिदत्ते, कथम अध्यात्मम। इन दो प्रश्नों का उत्तर इन दो कंडिकाओं में मिलेगा और बाकी पूर्ववर्ती चार प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं सप्तम कंडिका में के न उत्क्रमते इस प्रश्न का उत्तर दिया उड़ान वायु के शरीर में स्थान को बताते हुए और अब अष्टम कंडिका में बताया गया ये जो पंचवृत्ति प्राण है अध्यात्म इन पंच वृत्ति प्राणों के अनुग्राहक बताए जा रहे हैं पांच इन दो कंडिकाओं में अष्टम कंडिका में चार के अनुग्राह बताए हैं प्राण अपान व्यान और समान इन चार के अनुग्राहक बताए गए प्राण वृत्ति का अनुग्राहक जो स्रोत्र और चक्षु में रहता है प्राण प्राणवृत्ति मुखनाशिका से निर्गमन करने वाला उसका अनुग्राहक है आदित्य रूप जो लोक का अधिष्ठाता देवता है उसे माना गया दिवलोक मूर्धा है ना जो वैश्वानर पुरुष है उसकी मूर्धा बताई गई है दीवलोक और उस दीवलोक की अधिष्ठात्री देवता के रूप में आदित्य का संबंध है दिवलोक के साथ देवलोक की अधिष्ठात्री देवता माना गया आदित्य को और शरीर में भी इन पंच वृत्ति प्राणों में से जो प्राण नाम का वृत्ति विशेष है उसका स्थान मुर्धा में ही है चक्षुश्रोत्र ये स्थान बताया ना इसलिए अनुग्राह अनुग्राहक अधिदेव वैश्वानर पुरुष के मूर्धा में रहता है अधिष्ठाता के रूप में तो अनुग्राही भी अध्यात्म में मूर्धा में रहता है इसलिए इनमें अनुग्राही अनुग्राहक भाव है और व्यान का क्या नाम अपान का अनुग्राहक बताया गया पृथ्वी देवता को पृथ्वी की अधिष्ठात्री लोक की अधिष्ठात्री देवता जो अग्नि है और ये वैश्वानर पुरुष का पृथ्वी लोक है पाद पादिदेव वैश्वानर पुरुष है और ये जो समान वायु हैं पादाग्र यदि तलवा है पैर का तो पाद मूल है कमर से प्रारंभ होता है तो वो गुदा तथा पायु पायु तथा उपस्थ ये स्थान हैं जिस अपान वृत्ति का उस अपान वृत्ति वायु विशेष का भी एक प्रकार से पाद मूल के साथ संबंध हो गए पाद प्रारंभ होता है यहाँ से लेकर के वहाँ तक पैर ही माना जाता है ना कमर से लेकर के और वहीं पाद मूल में रहता है अपान अनुग्राह्य और अनुग्राहक देवता का भी पृथ्वी के साथ संबंध है और वो पृथ्वी भी वैश्वान और पुरुष का पाद के तरह पाद है का मतलब अनुग्राहक वैश्वानर पुरुष के पाद में रहता है और अनुग्राही अध्यात्म में रहता है पाद मूल्य में ही तो इनमें इसलिए अनुग्राही अनुग्राहक भाव है और जो समान है ओना भी स्थान है उसका और वैश्वानर पुरुष का एक प्रकार से आत्मा है आकाश आत्मा कहते शरीर के मध्य भाग को मूर्धा और कमर के बीच वाला भाग और उसी में रहता है नाभि में आपका ये समान वृत्ति और अंतरिक्ष ये भी पृथ्वी और लोक के अंतरा यानी मध्य है हैं। और अपान वृत्ति और प्राण वृत्ति के स्थान के अध्यात्म में मध्य में है समान वृत्ति का स्थान समान वृत्ति प्राण का स्थान और अनुग्राहक जिसको बताया जा रहा है अंतरिक्षस्थ वायु देवता को अंतरिक्ष लोक की अधिष्ठात्री वायु देवता भी दोनों के मध्य में है उसका स्थान आदित्य और अग्नि के मध्य है अंतरिक्ष इसलिए इनमें अनुग्राही अनुग्राहक भाव है और व्यान वायु का जो अनुग्राहीय है स्थान है संपूर्ण शरीर में व्याप्त जो नाडियां हैं। वो है व्यान वायु का स्थान और वही स्थान आपके ये जो अनुग्राह बताया जा रहा है सामान्य वायु को वैश्वान पुरु, वैश्वानर पुरुष का जो शरीर है ब्रह्मांड उसमें व्याप्त सामान्य वायु है इसलिए वैश्वानर पुरुष के शरीर में व्याप्त अनुग्राहक है और अध्यात्म में व्याप्त हैं ये व्यान इस सामान्य को लेकर के इनमें अनुग्राह अनुग्राहक भाव श्रुति ने बताया अब अष्टम कंडिका का अर्थ करने वाला जो भाष्य है इसको देखिए आदित्यो हव प्रसिद्धो इत्यादि का अवतरण है टीका में कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम उत्तरम आह आदित्य इति <coughs> कथम अध्यात्म यहां तक पुराने पुस्तकों में तकार है अत्यात्म हुआ वो अध्यात्मम होना चाहिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर श्रुति अष्टम नवम कंडिकाद्वय से बता रही है तो मूल में जो आदित्यो हवई यहां पर और हई दो निपात है इनका अर्थ किया भाष्कर भगवान ने प्रसिद्ध है और वही ये दोनिपात प्रसिद्धि अर्थ में है यदि दैवतम बाह्य प्राण तो आदित्य जो है इसका परिचय देने की जरूरत नहीं होती आदित्य देवता प्रसिद्ध है शास्त्र में दिवलोक के अधिष्ठात्री देवता के रूप में दिव्यलोक के अधिष्ठाता के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो आदित्य देवता उसे कहा गया बाह्य प्राण बाह्य शब्द अधिदेव का परामर्शक अधिदेव है अधिदेव प्राण है बाह्य आदित्य के साथ लगाना वो बाह्य है और स प्राण तो बाह्य प्राण वो हो गया स बाह्य प्राण और स एष उदयति यानी उदगछती तो स एस यानी ये जो बाह्य प्राण है दीलोक के अधिष्ठाता के रूप में प्रसिद्ध शास्त्र में वह उद्यति अने उदित होता है उद्गमन होता है उसका आगे कहते हैं ये स ही एनम आध्यात्मिकम ये जो दूसरा वाक्य आ रहा है ना ये हेनम चाकुसम प्राणम अनुगृहणान उदयती का होगा प्राण का विशेष बाह्य प्राण का विशेषण है येनम प्राणम बाह्य प्राण तो आदित्य देवता की अधिदेव प्राण के रूप में शास्त्र में प्रसिद्धि है एक ये हुआ पहले वाक्य का अर्थ आदित्योह बाह्य प्राण इसका अर्थ निकलेगा शास्त्र में अधिदेव प्राण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है और ये सह ये सर्वनाम है शास्त्र में अधिदेव प्राण के रूप में प्रसिद्ध आदित्य देवता का परामर्शक पूर्ववाक्य में जिसको अधिदेव प्राण बताया उसका परामर्शक हो जाएगा ये स शब्द और वह उदयती का करता है और उसका विशेषण है प्राणम अनुगृहान कैसा उदित होता है तो प्राण पर अनुग्रह करता हुआ अनुगृान का अर्थ है प्राणम अनुगृान ये सह उदय तो प्राण पर अनुग्रह करता हुआ अधिदेव प्राण उदित होता है तो किस प्राण पर अनुग्रह करता हुआ तो दो प्राण है एक अधिदेव प्राण दूसरा अध्यात्म प्राण तो अधिदेव प्राण को अनुगृा इस विशेषण से अनुग्राहक के रूप में बताया गया है तो अर्थात प्राणम इस द्वितीयांत प्राण से लेना होगा अध्यात्म प्राण अनुग्राह्य प्राण तो दो ही प्राण है तो अधिदेव प्राण अनुग्राहक है तो बचा अनुग्राह्य के रूप में अध्यात्म प्राण उसमें अध्यात्मत्व का ज्ञापन करने के लिए दो विशेषण है एनम चाक्षुषम एनम एनेजो निकटवर्ती है शास्त्र अध्येता है अध्यात्म उपाधि जीव और उसके लिए अधिदेव प्राण दूर है इसलिए उसे बाह्य प्राण शब्द से कहा स शब्द से कहा और ये नम शब्द से कहा जा रहा है अध्यात्म प्राण को अध्यात्म प्राण है स्रोत्र चक्षु में रहने वाला इसलिए कहा चाक्षुसम चाक्षुसम की युत्पत्ति बता रहे भष्कर भगवान चक्षुसी भवम चाक्षुसम और चक्षु ये उपलक्षण है स्रोत्र का भी पूर्व में दो स्थान बताए हैं ना प्राण वृत्ति के चक्षु स्त्रोत्र तो चक्षु और स्रोत्र में रहने वाला जो प्राण उसे कहा जाएगा चाक्षुष प्राण वो वो अनुग्राह्य है अध्यात्म हाँ, हाँ, दिशाएं हैं वो भी मूर्धा में ही है इसलिए जो है दियोलोक वैश्वान पुरुष की मूर्धा है ना हाँ, और इसलिए मूर्धा के अंदर ही दोनों स्थान है तो चाकसुसम प्राणम यानी अध्यात्म जो पंचवृत्ति प्राण में से मुख्य वृत्ति विशेष है प्राण वह अनुग्राही है उस पर अनुग्रह करता हुआ आधिद प्राण उदयत उदयती का उदगछति तो चक्षुष प्राणम और अनुग्रह का प्रकार बताया जा रहा है कैसे अनुग्रह करता है तो कहते हैं प्रकाशन अनुगृान तो चक्षु के विषय ग्रहण में प्रकाश प्रदान करके प्रकाश रूपी प्रकाश के रूप में सहायक बनकर के अनुग्रह करता है इसलिए प्रकाश एन अनुगृणान चक्षुष आलोकम कुरन इत प्राणम अनुगृान इतने का अर्थ निकलेगा रूप की उपलब्धि में चक्षु के लिए अपेक्षित प्रकाश करता हुआ वह चक्षु पर अनुग्रह करता चाकुष प्राण पर अनुग्रह करता है, हाँ, है गौण और चक्षु इंद्रिय में निवास करने वाले प्राण की प्राण वृत्ति न हो प्राणन अपानन व्यापार न हो तो चक्षु चक्षुन्द्रिय नहीं ग्रहण कर पाती अपने रूप को स्पंदन प्राण का धर्म है ना क्रिया शक्ति प्राण है तो चक्षु इंद्रिय को अपने रूप विषय तक पहुंचाने के लिए स्पंदन की जरूरत है और स्पंदन करता है मुख्य प्राण तो तथा इत्यादि का हाँ तो तथा इसको देखिए कि तथा अभिमानी या देवता प्रसिद्धा सा एसा पुरुषस्य पृथिव्याता पुष्स अपनमें अन वृत्तिम्य आकष्य वशिकृत्य अध एव एवकर्षण कुरुवती वर्तते वर्त या देवता सा येसा पुरुषस्य से अनम्य इतने मूल वाक्य का अर्थ भगवान भाष्यकार ने इथ यहाँ तक किया वर्तते तक तथा से लेकर के कुरुवती वर्तते यहाँ तक का भाष्य भाष्यवाक्य है मूलकंडिकास्थ पृथ्व्या या देवता सा ऐसा पुरुषस्य से अपानम अवस्टभ्य इतने तक का अर्थ तो तथा का अर्थ है जैसे चाक्षुष प्राण पर अनुग्रह करता हुआ अधिदेव प्राण जो लोक की अधिष्ठात्री देवता के रूप में प्रसिद्ध है आदित्य नाम से वह स्थित है चाक्षुष प्राण पर अनुग्रह करता हुआ ऐसे पृथ्वी में जो अधिष्ठात्री देवता है उस पृथ्वी में रहने वाली अधिष्ठात्री देवता आ, वो है अग्नि पृथ्वीलोक की अधिष्ठात्री देवता और वह अपान वृत्ति पर अनुग्रह करते हुए स्थित है ये पृथ्विया या देवता सा ऐसा पुरुष से अपानम अवष्टभ्य इतने का अर्थ निकलेगा तो अपान पर अनुग्रह करते हुए पृथ्वी लोक की अधिष्ठात्री अग्नि देवता विद्यमान है अवस्थित है तो जैसे आदित्य का चाक्षुस प्राण पर, पर अनुग्रह का स्वरूप हुआ रूपोपलब्धि में आलोक करना आलोक प्रदान करना ऐसे पृथ्वी अधिष्ठात्री अग्नि देवता का अपान वायु पर अनुग्रह का स्वरूप क्या होगा तो कहते हैं ये शरीर को धारण करके रखती है इस शरीर को अपान वृत्ति और वो कैसे धारण करके रखती है उसे गिरने नहीं देती खड़ा है तो सीधा जो खड़ा बांस है उसे यदि रस्सी आदि से इधर उधर से तान करके न बाधे तो खड़ा बांस बिना सहारे के गिर जाता है कि नहीं गिर जाता ऐसे ही ये शरीर भी खड़े किए हुए बांस को सहारा मिलता है तो जैसा का तैसा रहता है उस पर फिर जो खेल दिखाने वाले हैं वो खेल भी दिखाते हैं और यदि उसका सहारा है तो गिरते नहीं हैं और सीधा बाँस है तो अकेला ही नहीं टिक पाता गिर जाता है तो उस पर चढ़ने वाले को तो कहाँ धारण करके रखेगा ऐसे ही शरीर को भी गिरने से बचाने के लिए जैसा खड़ा है ऐसा ही खड़ा रखने के लिए आवश्यक होता है इसको भी कोई ना कोई खींच करके रख रहा है अपने वश में करके रस्सिया जैसे टीका में उदाहरण आएगा खड़े बाँस में चारों ओर से रस्सिया बांध देते हैं तान देते हैं तो बाँस गिरता नहीं है और उस बाँस पर चढ़ करके जो खेल दिखाने वाले लोग होते हैं सरकस आदि में वो खूब दो चार उस पर चढ़ करके कई प्रकार के आसन करके दिखा देता है, वो बास्थिर रहता है गिरता नहीं है क्योंकि तना हुआ है रस्सियों से ऐसे कहते हैं यह पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवता अग्नि आपानुवृत्ति को गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींच करके रखती हैं नीचे के ओर इसलिए शरीर रस्सियों से तने हुए सीधे बांस के तरह जैसा खड़ा रहता है ऐसा ही खड़ा रह सकता है बीच में नहीं गिरता बैठा है तो बैठा रहता है खड़ा है तो खड़ा रहता है वो गिरने नहीं देती देवता रस्सियों के तरह खींच करके रखती है प्राण वृत्ति को यही उस पर अनुग्रह करना है शरीर धारण अनु अ, अ, अ, धा, शरीर धारण में समर्थ बनाना प्राण वृत्ति को इसे दिखाने के लिए बीच में अपानभ्य अर्थ करते हैं भगवान तथा से तथा से देखिए कि अभिमानी या देवता प्रसिद्ध तो पृथ्वी में अभिमानी देवता जो प्रसिद्ध है कौन अग्नि देवता इसलिए पृथ्वी अभिमानी या देवता प्रसिद्धा सा ये सा शब्द से लेना पृथ्वीलोकी अधिष्ठात्री अग्निदेवता वह पुरुषस्य पुरुष से अर्थ करते आकृष्य जैसे रस्सी चारों ओर बंधी हुई बास की बास को खींच करके रखती है गिरने नहीं देती ऐसे आकृष्या ने वशीकृत अध एव अपने नीचे के ओर खींच करके रखती है जैसे बांस को नीचे के ओर खींच करके रखती हैं है ओर बंधी हुई रसिया तो यही अनुग्रह आनुगरह अनुग्रह है उसका अनुग्रह का प्रकार है इस प्रकार का अनुग्रह कुर्वती यह अग्नि देवता का विशेषण है पृथ्वी अभिमानी देवता का विशेषण आपान वृत्ति पर इस प्रकार का अनुग्रह करती हुई वर्तते स्थित हा हा तो तो तो तो हाँ, हाँ, ऐसा है। ही है तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए या देवता प्रसिद्धा इति इस प्रतीक के अंतर है अग्निदेवता पृथ्वीत अग्नि संबंध अवगमात अवगम तो या देवता प्रसिद्धा इससे वो कौन देवता लेना है तो टीकाकार ने कहा अग्नि देवता अग्नि देवता कोई क्यों लेना है तो कहते हैं पृथ्वी लोक के साथ अग्नि का संबंध प्रतीत हो रहा है श्रुति से वही श्रुति से प्रतीत हो रहा है अवगमात का अर्थ है प्रतीति होने से किससे तो श्रुते तो श्रुति से इस प्रकार की प्रतीति होने से अग्नि तथा पृथ्वी लोक की तो पृथ्वी एव यश आयतनम् कहते पृथ्वी जिसका आयतन है यानी आश्रय है जैसे जीवात्मा का प्रारब्ध पर्यंत आयतन होता है ये स्थूल शरीर आश्रय शरीर में रहता है जब तक प्रारब्ध है तब तक, तक ऐसे अग्नि देवता का आयतन कौन है तो कहती है कहते हैं ये पृथ्वी पृथ्वी यश्यायतनम और अग्निर्लोक तो अग्नि उसका स्वरूप है देवता का इति श्रुते इस श्रुति से क्या हुआ कि अग्नि का तथा पृथ्वी का संबंध ज्ञात हुआ प्रतीत हुआ इससे ये निकलता है कि पृथ्वीलोक की अधिष्ठात्री देवता अग्नि है इसलिए श्रुति में जो पृथ्व्याम या देवता सा ऐसा इन शब्दों से अग्नि देवता का ग्रहण करना क्योंकि श्रुत्यंतर से पृथ्वीलोक के अधिष्ठाता देवता के रूप में अग्नि प्रतीत हो रहा है आगे अवष्टभ्य जो शब्द हैं मूलकंडिका में अपानम अवस्टभ्य इसका अर्थभाष्य में भाष्कार भगवान ने किया आ कृष्य स्व स्वशीकृत अध एव अपकर्षण ये अवस्टभ्य का अर्थ हैं इस पर चर्चा करते हैं टीकाकार इति अनंतरम अध्याहेण वाक्य पूरयति अध अपकर्षनेन इति। तो अवष्टभ्य के बाद में थोड़ा अधकर्षण अपकर्षनेन इन पदों का अध्यार करके और वर्तते क्रियापद का अध्यय करके वाक्य पूरा कर रहे हैं भास्कर भगवान नहीं तो अवष्टभ्य यहाँ तक तो वाक्य पूरा नहीं होता है तो अपने तो अवष्टभ्य के बाद में ये अधकर्षण अनुग्रह कुरती वर्तते इतना अध्यार है अरो वाक्य पूरा हुआ अपान वृत्ति को नीचे के ओर खींच करके रख कर अपान वृत्ति पर अनुग्रह करते हुए अग्नि देवता विद्यमान है अब अन्यथा इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले थोड़ा ये जो अनुग्रहम कुर्वती इसमें अनुग्रह लिखा है न इसका भी अर्थमात्र किया है उससे पहले थोड़ा और ये अपकर्षण अनुग्रह वर्तते का अर्थ टीकाकार उदाहरण के द्वारा कर रहे हैं स्पष्ट कर रहे हैं उस वाक्य के अर्थ को वृत्ता इत्यादि से तो वृत्ता स्तंबादे ऊर्धव मुखे न निखात पी तो विद्यमजुकर्षण पतना भाव वत अध एवकर्षण शरीर से पतना वाक्य का अर्थ कर दिया उदाहरण प्रदान उदाहरण द्वारा तो वृत्ता स्तंबादे ऊर्ध्वमुखेन निखातस्य ऊर्ध्वमुखेन निखातस्य ये स्तंभादे का विशेषण है तो ऐसा खड़ा करके रख दिया खम्बे को स्तंभ याने खम्बा खंब याने बल्ली आदि बल्ली बास ये तो ऊपर के ओर मुख के रखा हुआ जो खंबा है वह उस पर फिर जो सर्कस शादी में वो अपनी वो सब दिखाने के लिए कलाएं सर्कस के कलाकार बांस पर चढ़ करके वहाँ बल्ली पर चढ़ करके कहीं एक प्रकार की कलाएं दिखाते हैं ना। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं कि वो खम्बा गिरे न इसके लिए चारों ओर रस्सी से उसे बांध करके रखते हैं खींच करके तो कहा कि परितह विद्यमान रज्जू भी तो चारों ओर खींच करके उस खम्बे से बंधी गई जो रस्सियाँ हैं खम्बे को स्थिर रखने के लिए वो क्या करती है खम्बे को एवं पतना के नीचे ओर खींच करके रखती रसी इधर की रस्सी इधर खींच करके रखती है उधर की उधर इसलिए किसी भी तरफ सब और बंधे हुए रहते हैं ना तो खंबा किसी भी ओर गिरता नहीं है उसे सीधा खड़ी रखती है चारों ओर से नीचे की ओर खींच करके खम्भे को रखती हैं और खम्बा जैसा है ऐसा ही स्थिर रहता है और निश्चिंत होकर के वहाँ अपनी कला दिखाने वाले कलाकार कला दिखाते हैं कई प्रकार के आसन आदि करके इतने ऊंचाई पर नहीं खम्बा हिलता भी नहीं है स्थिर रहता है तो रज्जु भी अधकर्षण न पतनाभावत तो जैसे खम्बे का पतन नहीं होता है ऐसे ही कहते हैं अधकर्षण शरीर से पतनाभाव भाव थी तो ये पृथ्वी अभिमानी देवता अग्नि को नीचे के ओर पृथ्वी अभिमानी जो देवता है अग्नि वह अपान वृत्ति को नीचे के ओर खींच करके रस्सी के तरह या अपान वायु और खम्भे के तरह शरीर है वो क्या करता है रस्सी को अपने को खींच करके रखता है तो फिर खम्बा गिरता नहीं है, तो है तो हाँ वृद्धावस्था में फिर डंडा रखते हैं वो शरीर को गिरने नहीं देता तो अनुग्रह का स्वरूप क्या है तो अनुग्रह का स्वरूप बताते हैं टीकाकार शरीर धारण लक्षणम इत्य शरीर को धारण करके रखना ही गिरने न देना ही ये अनुग्रह है प्राणवृत्ति पर अपान वृत्ति पर अग्निदेवता का अब भाष्य में दूसरा वाक्य आ रहा है अन्यथा ही शरीरम गुरुत्वाद पतेत सावकाशे व उदगचेत तो अन्यथा का अर्थ करते हैं टीकाकार पृथ्वी देवता धारण अकरणे अन्यथा शब्द का अर्थ है पृथ्वी अधिष्ठात्री अग्नि देवता यदि अपान वृत्ति को खींच करके रखकर अनुग्रह न करें तो विधारण कर अने अनुग्रह के न करने पर अध: आकर्षणात आपान वायु के द्वारा नीचे की ओर खींचने से शरीर गिर जाए तो आकर्षणात आ, सावकाशे भूम्यादि पतन प्रतिबंधका भावस्थले पते तो सावकाश पृथ्वी पर गिरजा का मतलब जहाँ पृथ्वी पर गिरने के लिए बीच में कोई प्रतिबंधक नहीं है जहाँ खम्बा है और खम्भे पर खम्भे को गिरना है यदि पृथ्वी पर तो बीच में कोई दीवाल खड़ी हो तो दीवाल पर गिरेगा पृथ्वी पर नहीं गिरेगा इसलिए सावका शब्द का अर्थ है पृथ्वी पर पृथ्वी तथा खम्बा दोनों के बीच में कोई दीवाल आदि प्रतिबंधक नहीं है तो शरीर सीधे पृथ्वी पर गिर जा और यदि दीवाल आदि हैं पत्थर आदि हैं, तो उस पर गिर जाएगा तो, तो भूम्यादि पतन प्रतिबंध का भाव स्थले पते इत्यर्थ तो अन्यथा ही शरीर गुरुत्वात्त सवकाशे व उदगछेद उद्गछेत तो आगे हैं यद यददंतरा इत्यादि का अवतरिका में जो भाष्य में अंतरा यद स समान ये वाक्य है इसकी व्याख्या मूलकंडिका में जो ये वाक्य हैं इसका व्याख्यान भाष्य में शुरू हो रहा है आताराद्वाक्य यद इति यदत आतरा यद, एतद यद वाक्य की व्याख्या भगवान हैं कर्ता है यदतदंतरा मध्ये दवा पृथ्वीर यकाशस्तस्थो वायु आकाश उच्चते मंच तो जो द्यावा पृथ्वी के बीच में आकाश है यानि अंतरिक्ष लोक है अरे यहाँ आकाश शब्द से लेना आकाशस्थ वायु को इसलिए कहते हैं तस्थो वायु तस्थो वायु यानि आकाश की अधिष्ठात्री देवता अंतरिक्ष लोक की अधिष्ठात्री देवता वो है वायु वो आकाश उच्चते, आकाश शब्द से यहाँ पर अंतरिक्ष लोक की अधिष्ठात्री वायु देवता को कहा जा रहा है। से इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया मंचस्थव्रोशंती तो इत्यादि वाक्य में मंच शब्द जैसे मंचस्थ प्रवक्ताओं का लक्षण से परामर्शक होता है ऐसे ही यद आकाश अंतरा यद आकाश इसमें आकाश शब्द आकाशस्थ देवता का परामर्शक है वह समान की अनुग्रहक देवता है सामान का अर्थ करते हैं समानम अनुगृ वर्तते इत तो वह वायु अंतरिक्षस्थ वायु समान वृत्ति पर अनुग्रह करता हुआ अवस्थित है थोड़ी टीका है टीका को देखिए इति। अच्छा एक बीच में और यह आकाश तो यद इति क्लीबत्व इत्याह यह आकाश जो यद आकाश अंतरा यद आकाश इसमें आकाश का विशेषण है यथ सर्वनाम आकाश शब्द पुल्लिंग है तो यत में भी पुलिंग होना चाहिए यह ऐसा यह आकाश होना था तो यत ऐसा नपुंसलिंग कैसे हुआ तो क्या वो छांदस प्रयोग है तो यद इति क्लीबत्वम छांदसम इत्याह इस अभिप्राय से यह, यह, यह लोक में आकाश का विशेषण यह ऐसा कर दिया वेद में तो चल जाता है अब इस इसकी चर्चा करते हैं टीकाकार कि मंचाक्रोशंती इत्यत्र मंच मन्च शब्देन मंचस्था यथा लक्ष्य तथा आकाश शब्देन तस्थो वायुर्लक्ष्यतेंथ तो मंचाक्रोशंती इस वाक्य में मंच शब्द लक्षणा से मंचस्थ प्रवक्ताओं का जैसे परामर्शक हैं ऐसे यद आकाश यहां पर आकाश शब्द लक्षणा से आकाशस्थ वायु देवता का परामर्शक है सर समानह का अर्थ कर दिया स और समान दोनों भी प्रथमान्त है ना तो समान तो अनुग्राह है और सर शब्द से तोलेना लेना अनुग्राहक अंतरिक्षस्थ वायु को तो इनमें समानाधिकरण प्रयोग कैसे हुआ अनुग्राह्य अनुग्राहक में उसका हेतु बताते हैं टीकाकार इति सामानाधिकरण्यम अनुग्राह्य अनुग्राहक यो अभेद इत्याह तो यहाँ समान ऐसा समानधिकरण जो प्रयोग हुआ वह अनुग्राह्य अनुग्राहक में गौण रूप से अभेद मान करके मुख्य भेद तो नहीं है नहीं तो अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव नहीं बनेगा संबंध संबंध तो दो, दो में होता है ना तो अंतरिक्षस्थ वायु तो अनुग्राहक हैं समान तो अनुग्राह्य है इनमें अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव संबंध है वह संबंध भेद में बनेगा दो में होगा तो ये मु... मुख्य रूप से एक नहीं है दोनों का मुख्य अभेद नहीं है इसलिए अभेद उपचारेण ये कहा कि सामनाधिकरण्यम अनुग्राह्य अनुग्रहकयो अभेद उपचारा उपचार का अर्थ है गौण गौण अभेद मान करके इसलिए भाष्कर भगवान अर्थ करते समान अनुगृण वर्तते अंतरिक्षस्थ वायु समान वृत्ति पर अनुग्रह करता हुआ स्थित है भाष्य में दूसरा वाक्य है सामान्य अंतराकाशस्तत्व सामान्या तो समान से अंतराकाशस्तत्व सामान्यात इनमें अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव क्यों है तो इसलिए कि जो अनुग्राहक देवता है अंतरिक्षस्थ वायु उसका अनुग्राह्य उसका स्थान अंतरिक्ष जो है वह प्राण के अनुग्राहक आदित्य और अपान के अनुग्राहक अग्नि के स्थान के बीच में है दिवलोक और पृथ्वीलोक आदित्य तथा अग्नि देवता के स्थान है और इनके बीच में अंतरिक्ष लोक हैं और अध्यात्म में भी प्राण का जो स्थान चक्षु स्रोत्र और अपान का जो स्थान वायुपस्थ इनके बीच में नाभिस्थान है समान का इसलिए समानता है दोनों में और ये इस समानता को लेकर के माना गया वायु का तथा समान वृत्ति का अनुग्राह्य भाव संबंध ये यहां पर काम से अंतराव साम इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि शरीरांतर आकाशस्थत्व समान से दयावा पृथ्वी अंतर आकाशस्थत्व बाह्य वाओंराकाशस्थत्व तय तुल्य तो दोनों में अंतराकाशस्थत्व रूप समानता है अब सामान्य यो बाह्यो वायु इत्यादि जो भाष्यवाक्य आ रहा है वो व्याख्यान है मूलकंडिकास्थ अंतिम जो अवान्तर वाक्य है वायूर इसकी व्याख्या की जा रही है सामान्यन यो बाह्य इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार वायुर्व्यान तु अत आकाशस्थत्व विशेष रहितम् वायु साम इति न पूर्वाभेद इह साम तेकते हैं यहाँ पर अंतरिक्ष अंतर विशेष अंतराशस्थेषरिहित वाुसा समुच्चीये तो वायुर्व्यान ये जो अंतिम वाक्य है उसमें वायु शब्द से सामान्य वायु को लेना है और जो अंतरायद आकाशस समान यहाँ पर आकाश शब्द से भी वायु को लिया गया समान के अनुग्रहक देवता के रूप में और व्यान के अनुग्रहक देवता के रूप में भी वायु को ही लेंगे तो फिर दो की अनुग्राहक देवता वायु को मानना पड़ेगा एक तो अपान वृत्ति की अनुग्राहक देवता आकाश शब्द से लक्षणा से ली गई अंतरिक्षस्थ वायु देवता वो समान की अनुग्राहक बन रही है और वायु व्यान यहाँ पर व्यान की भी अनुग्राहक देवता वायु को बताया जा रहा है तो अनुग्राहक देवता एक और अनुग्राह्य दो ऐसा मानना पड़ रहा है यानी दो दो विभाग एक को संभालने पड़ रहे हैं दो प्रांतों का राज्यपाल का अधिभार जैसे एक ही व्यक्ति को कभी कभी दिया जाता है ऐसा मानना पड़ेगा कार्थ ईश्वर के पास भी योग्य व्यक्तियों की कमी है तो क्या ऐसा नहीं यहाँ पर वायु देवता के अवांतर दो भेद हैं एक सामान्य वायु और एक अंतरिक्षस्थ वायु वो विशिष्ट वायु है उसमें अंतरिक्षस्थत्व ये विशेषण है अंतरिक्ष लोक का अधिष्ठात्री देवरूप वायु और एक सामान्य वायु देवता है वह व्यान का अनुग्राहक है वायु सामान्य और वायु विशेष समान का अनुग्राहक है हाँ तो जैसे एक ही नाम के दो व्यक्ति होते हैं ऐसे वहाँ एक नाम भी नहीं एक विशेषण भी है अंतरिक्ष अधिष्ठात्री वायु वो समान की अनुग्राहक है और वायु मात्र व्यान की अनुग्राहक है इसलिए ये दोनों अलग अलग है एक विशिष्ट वायु है एक सामान्य वायु है ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यान इत्यत्र तु अंतर आकाशस्थत्व विशेषण रहितम अंतर आकाशस्थत्व रूप विशेषण से रहित जो वायु सामान्य है वायु सामान्य न समुच्चीय वायु सामान्य रूप से वायु को लिया जा रहा है इति न पूर्व पूर्वअभेद इसलिए समान वृत्ति के अनुग्राहक वायु के साथ अभेद व्यान के अनुग्राहक वायु का नहीं होगा ये दोनों एक नहीं है अलग अलग है तो न पूर्व पूर्वाभेद इतिहा सामान्य नीति इसी अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने लिखा यो वायु सामान्य यो बाह्यो वायु स सा व्यातिमा व्यानो यानी व्यानम अनो वर्तते तो सामान्य रूप से जो अतिदैव वायु है वायु यानी वह आ, व्यान का अनुग्राहक है इन दोनों में समानता क्या है तो व्याप्ति व्यान, वृत्ति भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और ये जो आ, सामान्य वायु है वह भी सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है तो व्याप्ति सामान्य तो व्याप्ति सामान्यात व्यानो व्यानम अनुगृण वर्तते इति अभिप्राय तो चार के वृत्तियों चार को बताया गया पंचम वृत्ति है उदान अनुग्राह उसका अनुग्राह बताया जा रहा है तेज को निका के द्वारा इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम भद्रं द्रंकर्णे शृणुयाम